श्याम हरी हरिभ भावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री श्रीनताय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यस्यास्य यमलगल वाय ममृतम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षक्षतषणाक्षम परम नाम तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्त तो हम रूपोपि तस् हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप श्री साग्र जात सह गणरघुनाथन्तम तम सजीव साद्वैत सावधत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा श्री विशाखां विशाखाता आजान लंबित भुजौ कनक संकर्तन पितर कमलायक्ष विश्वभरौर युगधर्मपाल बंदे जगत्वताय वासुदेवाय हरे परमात्मने परलेशनाशा गोविंदय नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरम चुनाम दिवीं सरस्वती व्या तत् जय मुदी वाझाकुभ्य कृपा सन्ुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग रघुनाथ भट्टयुग्म मुसुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मन मयांद्रा बुलशृंदविहारीलाल की जय परम मंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्री रूप गोस्वामी जी को श्रीमंत महाप्रभु शिक्षा प्रदान कर रहे हैं रूप शिक्षा प्रसंग प्रयाग में श्रीमंत महाप्रभु उनके पास में श्री रूप गोस्वामी जी रह रहे हैं और दस दिन तक श्रीमंत महाप्रभु ने गोस्वामी जी को शिक्षा प्रदान की श्री गौर हरी श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि अनंत कोट जीव हैं भगवान के वे जीव दो प्रकार के हैं कुछ जीव हैं जो सदा ही मुक्त हैं जैसे बैकुंठ के पार्षद गरुण नंद प्रचंड कुमुद कुंभेक्षण विश्वसेन ये सब नित्य सिद्ध जीव हैं दूसरे जीव हैं जो अति अणु हैं चित्तकण हैं उनको कहा गया चित्तकर्ण चित्त माने ब्रह्म उसका एक कर्ण चित कर्ण होकर के वे जीव बिराजमान हैं और वे क्योंकि अत्यंत छोटे हैं इसलिए उनको भगवान की माया आवृत कर सकती है ऐसे अकृतार से जीवों को माया आवृत किए हुए हैं अनाज माया आवृत हैं हम सभी के जीव ऐसे जीवों को कृतार्थ करने के लिए श्री ठाकुर ने इस जगत की रचना की जगत की रचना का मुख्य प्रयोजन जीव को कृतार्थ करना है भगवान को जगत का उतना प्रयोजन नहीं था भगवान के पास में तो स्वरूप शक्ति है और वे तो अपने वृंदावन में सदा क्रीड़ा करते हैं ठीक है उन्होंने लीला की लीला तो प्रधान नहीं है उनकी लीला बाधित नहीं है उनकी लीला तो बैकुंठ में सदा विराजमान है यदि में लीलार्थ भी उन्होंने की, तो वो एक गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन उनकी कृपालता है हम सभी के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने जगत की सृष्टि की जिस जगत की सृष्टि में हमको देह की प्राप्ति हुई जगत के तत्व उत्पन्न हुए उनसे हमको देह की प्राप्ति हुई और देह धारण करके हम कर्म ज्ञान या भक्ति कोई भी मार्ग को अपना करके अपना कल्याण कर सकते हैं इस प्रकार परम कृपालुता के कारण उन्होंने पुरुष रूप में प्रकृति की ओर यक्षण किया और उससे तेईस तत्व उत्पन्न हुए कृपा के द्वारा उन तेईस तत्वों में भगवान ने स्वयं में प्रवेश किया और प्रवेश करके फिर ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने जगत की सृष्टि पुनः करवाई सृष्टि तो पहले ही हो गई थी ब्रह्मा के द्वारा उनको प्रकट किया गया श्री ब्रह्मा के द्वारा चार प्रकार के जीवों की रचना हुई श्वेदज उद्भिज अंडज और जरायुज इनमें जरायुजों में मनुष्य सर्वोत्तम होकर के विराजमान है यदि ऐसे मनुष्य के ऊपर कभी कोई संत किसी जीव के ऊपर कृपा करे कि आ प्रभु आप इस जीव को भी कहीं अपनी शरण लें तो ठाकुर की कृपा उस समय विशेष रूप से बरस जाती है और श्री ठाकुर उस जीव को किसी संत से भरा देते हैं। जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है जैसा रंग होता है वैसा साधन होता है जैसा साधन होता है वैसी सिद्धि होती है। तो श्री गुरुदेव की कृपा से जीव के काम में जब कृष्ण लता का बीज श्रवण के माध्यम से उसके हृदय रूपी क्यारी में बोया जाता है तब वो जीव दीक्षा काल में दिए गए जो योग या जो साधन के मार्ग हैं उनके अनुसार उस बीज को सींचता है दीक्षा में पांच चीज होती हैं जीव को नाम दिया जाता है कि भाई अब तेरा नाम ये इधर उधर का नहीं है तेरा नाम कृष्णदास रामदास ये कोई नाम दिया जाता है नाम फिर माला अब तेरे तन कंठ में तीन लड़की या दो लड़की माला पहन है जीव ईश्वर या प्रिया लाल सखीगन कोई भी भाव उनके द्वारा तूने जो गले में माला पहन ली है अब तेरा ये शरीर चिन्मय हो गया इस शरीर के भीतर ही चिन्मयता आ गई जैसे हलवाई की दुकान पर रखा हुई है मिठाई और उसमें तुलसी पहरा करके ठाकुर जी को ध्यान से सन्मुख भोग लगाया जाए सन्मुख भोग लगाया जाए ध्यान से भी भोग लगाया जाए तो भोग जाता है प्रसाद ऐसे ही यही शरीर माला के द्वारा चिन्मय ताको प्राप्त हो गया तो नाम माला फिर मुद्रा श्री किशोरी जी के चरण उनकी ही मुद्रा हमने अपने माथे के ऊपर तिलक धारण कर लिया तो मुद्रा श्रीमंत महाप्रभु का आनुगत्ति जैसे ग्रहण कर लिया पांच रेखाएं जो हैं उनके द्वारा जैसे श्रीमंद महाप्रभु श्री नित्यान प्रभु श्री अद्वैताचार्य नीचे का जो आसन है गोल बो और दो रेखाएं वे मानो श्री श्रीवास और श्री गदाधर पंडित तो पंच तत्वात्मक जो श्री कृष्ण हैं उनका ही आनवत्य ग्रहण करने के लिए जैसे मुद्रा धारण कर ली या श्री प्रियाजी के चरण उनको ही मस्तक के ऊपर चरण चिन्ह के रूप में तिलक उनको धारण कर लिया तो तीसरी चीज हुई दीक्षा में मुद्रा नाम माला मुद्रा फिर चौथी चीज है मंत्र मंत्र साक्षात कृष्ण रूपी ही है श्री कृष्ण नाम कृष्ण मंत्र उनको श्री गुरुदेव ने कृपा करके जो दक्षिण कान है उनमें विशेष रूप से पोया डाला और हृदय रूपी क्यारी में जैसे उस बीज को बो दिया और फिर इसके बाद में उन्होंने कुछ योग बताई पांचवी चीज है योग योग का तात्पर्य है कि एक आशी व्रत करोगे अमुख खाओगे अमुख चीज नहीं खाओगे इस तरह का तुम्हारा आचरण होगा तो कुछ नियम वैष्णव होने के वे बताएंगे कि मांस मदरा उन्मुक्त सेक्स इन सब का त्याग करते हुए नियमित रूप से इतनी माला जपोगे यह गुरुदेव ने आदेश प्रदान इसका नाम ही है योग तो भक्त को जो भक्ति लता का बीज प्राप्त हुआ उस बीज को उसने कहीं योग के द्वारा अर्थात अपने नियम को पूरा करते हुए जब सींचा तो सींचने पर उसमें दो पंक्तियां दो पत्तियां उत्पन्न हुई क्लेश अग्नि और शुभदा जैसे बीज में से फूल करके अंकुर होकर के दो अंकुर उत्पन्न होते हैं दो पत्तियां निकलती हैं ऐसे ही क्लेशग्नि और शुभा ये साधन भक्ति के दो गुण प्रकट हुए क्लेशग्नि में वह संचित क्रियामा अपराध इन सारे कर्मों से मुक्त हुआ तो ये उसके हृदय में क्लेशग्नि नाम करके जो पत्ती है वो उत्पन्न हुई और शुभदा का तात्पर्य है कि अब उसे परम परम कल्याण की प्राप्ति होगी शुभदा का तात्पर्य है कि वह श्री कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त करेगा कृष्ण प्रेम की उत्कंठा उसके हृदय में उत्पन्न होगी यही शुभदा नाम करके पंक्ति है यही दो जो पत्तियां उठी हैं, दो शाखाएं उठी हैं। ये दो शाखाएं ही आगे बढ़कर के साधन भक्ति के रूप में उनका वह आचरण कर रहा है साधन भक्ति का आचरण करते हुए वह अपनी इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण का सेवन कर रहा है साधन भक्ति का अर्थ है कि कृत्य साध्या भवित साध्य भावा सा साधना विधा कृति माने इंद्रियों के द्वारा जिसका आचरण किया जाए अर्थात वह जय जय जय हरी वह कृत साध्या माने इंद्रियों के द्वारा वा, जिस कृष्णान शीलन को कर रहा है साध्य भावा उसने जो आचरण किए उस आचरण का साध्य क्या है बोले भाव भक्ति की प्राप्ति होना यह है उसका साध्य इंद्रियों के द्वारा की गई चेष्टाएं इंद्रियों में तीन तरह की इंद्रिया आ गई कर्म इंद्रिय उनके द्वारा हाथ से सोहनी दे रहा है चरणों से प्रार्थना परिक्रमा दे रहा है मुंह से कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है ये कर्म इंद्रियों के द्वारा की गई सेवा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कृष्ण कथा सुन रहा है वह रूप का दर्शन कर रहा है वह भगवान की गंध को ले रहा है भगवान के रस को ले रहा है भगवान का स्पर्श कर रहा है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके रूप में कहीं सेवा करते हुए वो विराजमान है और अंतकरण तीसरी प्रकार की इंद्रिया है वे अंतकरण अंतकरण में जो भाव है उनके द्वारा भी की गई चेष्टा श्री कृष्ण के प्रति दास से आदि भाव तो अनुशीलन तीन प्रकार का एक कर्मेंद्रियों के द्वारा की गई सेवा दूसरी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा की गई सेवा और तीसरी अंतकरण में उठने वाले भाव उनके द्वारा भी की गई सेवा ऐसे कृत साध्या जो चेष्टाएं की गई तीनों प्रकार की इंद्रियों की जो चेष्टाएं की गई उनका नाम साधन भक्ति है चेष्टाओं का नाम साधन भक्ति है साध्य भावा उनका लक्ष्य क्या है भाव की प्राप्ति हो जाना भाव ही उसमें परम परम साध्य है उस अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन को ऐसी चेष्टाओं को हम साधन भक्ति कहेंगे साधन भक्ति ही परिपाक प्राप्त होकर के वह शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाग रुचिचित्रासून्य कृत सौ भाव उच्चते वह भाव भक्ति बनेगी भाव भक्ति का तात्पर्य है शुद्ध सत्व विशेष शुद्ध सत्व माने श्री कृष्ण की चित्त शक्ति कृष्ण की आनंद शक्ति श्री राधा रानी उन राधारानी का विशेष क्या है बोले राधारानी ही जो आनंद रूप हैं, वे विशेष माने वे एक गुण के रूप में एक भाव के रूप में हमारे हृदय में अवतरित होंगी शुद्ध सत्व का विशेष माने प्रकट होना विशेष माने प्राकट्य शुद्ध सत्व कोई चीज है परंतु सोई हुई है तो वो शुद्ध सत्व तो है परंतु विशेष नहीं है विशेष का तात्पर्य है वो कहीं मैनिफेस्ट हो गई सामने प्रकट हो गई शुद्ध सत्व विशेष अर्थात आनंद वह जब विशेष माने सामने प्रकट हो जाए सोई हुई अवस्था में नहीं बल्कि आनंद कहीं प्रकट हो जाए वो ही माने शुद्ध सत्व विशेष का सर्वोत्तम जो स्वरूप होगा वो है श्री राधिका का श्रीमती राधिका का विशुद्ध प्रेम और उनकी प्रेममयी चेष्टा है श्री राधिका का जो भाव है कृष्ण के प्रति वह हुआ शुद्ध सत्व विशेष और वो ही आत्मा माने साधक के हृदय में अनंत कोटि जो साधक हैं उनके हृदय में वो ही जो प्रेम है वह कहीं बिंदु बिंदु रूप में चीटा चीटा रूप में वह हृदय में अवतरित हुआ शुद्ध सत्य हुआ सचिप आनंद उसका विशेष हुआ सचिप आनंद का प्रकट रूप विशेष मान उसका प्रकट रूप वो प्रकट रूप कहां है श्रीमती श्री निकुंजेश्वरी में श्री राधाराणी ऐसा राधारानी का प्रेम ही आत्मा माने जिसका आधार है तो शुद्ध सत्तु विशेष आत्मा अर्थात राधारानी में जो प्रेम विराजमान है उसी का बूथ तो बहुत बड़ी चीज है एक सीकर एक फुहार की एक हल्की सी फुहार वह श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से नाम के माध्यम से हमारे हृदय में जो बोई गई और वह कहीं अपना प्रभाव भी दिखाना उसने शुरू किया है तो शुद्ध सत्तु विशेष आत्मा उसी का नाम है प्रेम तो साधक के हृदय में श्री राधा रानी के प्रेम का एक अंश कहीं श्रीमद गुरुदेव की कृपा के माध्यम से साधक के हृदय में अवतरित हुआ इतना स्पष्ट है आ, माने शुद्ध सत्य माने सच्चित आनंद वह कहीं प्रकट होकर के विराजमान हो प्रकट होकर कैसे विराजमान होगा माने राधारानी के रूप में जो सच्चित आनंद है वो श्री राधारानी के रूप में ही आनंद कहीं प्रकट है और उन श्री राधा रानी का जो प्रेम है वो है एक समुद्र उस समुद्र की एक सी का गुरुदेव के माध्यम से मेरे हृदय में हम सबके हृदय में कहीं श्री गुरुदेव के माध्यम से स्थापित की गई तो शुद्ध सत्व विशेष शुद्ध सत्व सोया हुआ नहीं है विशेष माने जागृत होकर के श्री राधा रानी में परिपूर्ण रूप से विराजमान है वही है आत्मा वही है आधार अर्थात उन श्री राधा रानी की कृपा से एक बुद्ध या उसकी एक आ, सीकर वह हमारे हृदय में आई तो प्रेम श्री राधा रानी के प्रेम समुद्र का एक बहुत छोटा सा सीकर है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा इतना क्लियर अब प्रेम सूर्यांश साम्य भाग उसका नाम है प्रेम वो प्रेम कैसा है सूर्य के समान परंतु साधक के हृदय में जो प्रेम रूपी स्थायी भाव कृष्ण रत्नी रूपी जो स्थाई भाव है वो कैसा है अंशु सामने भाव जैसे सूर्य की एक बहुत हल्की सी अंशु किरण आ रही हो इसी प्रकार श्रीमद गुरुदेव की कृपा से वह किरण मेरे हृदय में भी अवतरित हुई है अंश सामने भाग सूर्य की जैसे एक किरण होती है इसी प्रकार भाव की परिभाषा चल रही है भाव क्या है उसकी आत्मा तो है श्री राधा रानी का समुद्र प्रेम समुद्र और उसकी वो सीकर है तो आत्मा तो है राधा रानी और हमारे हृदय में वह अंशु साम्य भाग होकर के एक किरण के रूप में वह हमारे हृदय में अवतरित हुई है स्थाई भाव के रूप में रुचि भी अब उस किरण ने अपनी रुचि माने प्रकाश फैलाना प्रारंभ किया और जब वो आनंद की किरण अपना प्रकाश फैलाती है तो चित्त मास्यकृत चित्त को अत्यंत मिश्रण माने आनंद युक्त बना देती है चिकना बना देती है मिश्र माने स्मूथ कहीं से खुर्दरापन नहीं है किसी दूसरी जगह से अटकेगा नहीं केवल श्री प्रिया के पास में ही प्रिया की दासी में ही जाकर के वो अटकेगा राधारानी के दासी में ही वो अटकेगा तो प्रेम सूर्यांश सामने बाद रुचि भी माने अपनी किरणों के माध्यम से अपने प्रभाव के माध्यम से चित्र मासन्यकृत चित्र को मिश्र स्मूथ बना देगा अर्थात विषयों में न जाकर के चित्र सीधा लुढ़का हुआ शिवप्रिया जी के चरणों में ही जाएगा ऐसी जो प्रेम की पूर्व दशा है उस पूर्व दशा का नाम भाव है तो शुद्ध सत्व माने आह्लाद नाम करके जो शक्ति है उसमें जुड़ा हुआ है संवितंश मैंने अपने आप को प्रकट करने का अंश सो हलादिनी सारांश और उसमें समवेत है ज्ञान का अंश भी प्रकट होने का अंश भी हलादनी सारांश समवेत समवेत सार अंश का नाम है प्रेम दार्शनिक भाषा में ये कहें तर्क की भाषा में तो हलादनी सारांश हलादनी का सार कौन है राधारानी उस वो राधारानी के प्रेम का एक अंश अंशी में ही कहीं टिका हुआ है तो अंश और अंशी में सर्वदा समवेद संबंध होता है जैसे मिट्टी के कण और मिट्टी के डेला इनमें समवेद अंश है ये अंश अंशी सदा एक होकर के माने जाएंगे ऐसे ही श्री राधा वे हैं समुद्र और समुद्र का जो एक अंश है वह भी समुद्र रूप ही है वो अपनी स्वरूप में वह भी सच्चदानंद ही है तो साधक के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वह भी सच्चदानंद ही है मन तो अंतर इतना है कि राधारानी है समुद्र और हम हैं उसकी एक सीकर उस प्रेम में एक विशेषता है कि वह प्रेम अपने आप को अभिव्यक्त भी करता है मैनिफेस्ट भी करता है प्रकट भी करता है इसलिए आनंद हो आनंद का प्राकट्य नहीं हो ऐसा आनंद किस काम का इसलिए खलादनी सार सारंश खलादिनी सारांश उसमें संबित माने मिला हुआ है संवित माने प्रकट होने का बल ज्ञान रूप जो गुण है वो भी उसमें मिला हुआ है और उस ज्ञान का भी एक अंश माने आह्लादनी का एक अंश और ज्ञान का एक अंश ये मिलकर के एक जो छोटी सी एक फुहार बनी वो श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से मेरे हृदय में हम जीवों के हृदय में दास जीवों के हृदय में कहीं अवतरित हुई बोई गई तो ह्लादिनी सारांश वे संबित सार अंश संबित का भी एक जो अंश है वो अंश उसमें विराजमान है अर्थात जिसमें अपने आप को मैनिफेस्ट किया गया है ऐसा जो आनंद वह भक्त के हृदय में बहुत छोटी सी सीकर के रूप में अवतरित होता है वो जब अवतरित होता है तो उससे ही फिर दो पत्तियां निकली दो पत्तियां निकली हैं क्लेशज्ञ शुभा उनको जब सींचा गया तो सींचा करने सींचने पर भाव रूपी अब एक दशा को एक पौधे की दशा को वो प्राप्त हो गया बीज अब पौधा बन गया अब अंकुर नहीं है अब पौधा बन गया अब उस पौधे को नष्ट करने में तीन चीज कहीं उपयोगी हो सकती तीन चीज बाधक हो सकती है नष्ट करने वाली तीन बाधाएं उसमें आ सकती हैं पहली बाधा है खरपत बार जो मुख्य वस्तु बोई गई उसके साथ में घास फूस भी हो गया है तो खरपत बार को उखाड़ करके फेंकना है खरपत बार कौन सी है बोले भुक्ति और मुक्ति की स्प्राप इनको ये खरपत बार है इनको उखाड़ करके फेंकना है फिर दूसरी एक बातक चीज है कि कहीं हाथी आकर के उसे कुशल न दे हाथी क्या है तो नामा अपराध नामा अपराध दस है इन दस नामा अपराधों में दो नामा अपराध तो महाभयंकर बाबा बाबा उनसे तो अत्यंत बचना चाहिए महाभयंकर नामा अपराध नाम अपराध कौन से हैं बोल गुरु की अवज्ञा और दूसरा नाम के बल पर पाप खबरदार हाय हाय ये तो महा अपराध यदि कोई ये कहे अरे गुरुजी क्या करेंगे गुरुजी नाम ही तो बताएंगे नाम हमको खूब पता है हम बिना अपने आप गुरुजी के बिना नाम कर लेंगे और प्रेम प्राप्त तो हो जाएगा हमको तो गुरु के की के नाम लेगा तो नाम जहा के ऊपर नहीं आएगा कृष्ण नाम ये समझ समझना जिसके हृदय में गुरु भाव है गुरु के प्रति अवज्ञा का भाव है फिर वो गुरु अपराध के कारण नाम जिवा के ऊपर नहीं आएगा उसके कृष्ण नाम उसके मुंह से नहीं निकले तो पहली जो चीज हुई नाम अपराध में सबसे ज्यादा भयंकर वह है गुरु अवज्ञा श्री गुरुदेव की कृपा से ही मुझे श्री कृष्ण नाम मिले हैं यह साधक अपने हृदय में धारण करें एक बात अब दूसरा नाम अपराध जो सबसे ज्यादा भयंकर है जो भी भयंकर है वो है नाम के बल पर पाप हाय हाय जिस जो नाम प्रेम रूपी महारत्न को दे रहा है उसे हम प्रेम तो चाह नहीं रहे हैं और नाम के बल पर पाप की कीच बटोर रहे हैं तो इससे बढ़कर के मूर्खता और कौन सी हो सकती भक्ति रूपी श्री हरे नाम भक्ति रूपी चिंतामणि को प्रदान करने वाले हैं भक्ति चाहे नहीं प्रेम चाहने रहे हैं और नाम के बल पर यदि पाप कर रहे हैं क्या जी नाम में तो पाप को तो दूर करने की सामर्थ्य है खूब पाप कर लो एक बार राम राम कह लेंगे पाप दूर हो जाएंगे तो ये दो पाप नाम अपराधों को तो अत्यंत अत्यंत बचना चाहिए आप तीन नाम अपराध ऐसे हैं जो प्राय जब तक कृपा पूर्ण नहीं है तब तक बनते रहते हैं जैसे नाम में अर्थवाद कल्पना अर्थवाद का तात्पर्य है कि निंदा प्राशस्त शेषे निंदा प्राशास्तर कथनम अर्थवाद जहां निंदा समाप्त हो जाए फिर भी निंदा करते जाना करते जाना यह अर्थवाद होगा इसी प्रकार स्तुति जहां पर पूरी हो गई फिर भी स्तुति करते जाना बढ़ाते जाना यह अर्थवाद हो गया अब राजा की स्तुति कर रहे हैं राजा की स्तुति में ये कह रहे हैं आ राजा की स्तुति हमने जो वर्णन की इस स्तुति को जो श्रवण करेगा उसको गंगा स्नान का फल मिलेगा ठीक है परंतु तो इसका तात्पर्य यह नहीं है गंगा स्नान छोड़ दो राजा की स्तुति को शास्त्र में गंगा स्नान फल देने वाला कहा गया पर तो इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा स्नान छोड़ दिया जाए राजा की स्तुति सुंदर के अब हम गंगा जी नहाने नहीं जाएंगे यह अर्थवाद हो जाएगा इसको अर्थवाद कह दिया जाएगा जहां निंद जहां स्तुति पूरी हो जानी चाहिए इसके बाद में भी लगे पड़े हैं स्तुति करने में यह अर्थवाद निंदा जहां पूरी हो गई वहां पर भी लगे पड़े हैं निंदा करने में ये कहीं अर्थवाद हो जाएगा तो नाम में अर्थवाद कल्पना नहीं करनी चाहिए अजय नाम की तो बड़ाई किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं लगे पड़े हैं नाम की बड़ाई में ऐसा नहीं है सही सही बात तो ये है कि नाम के विषय में ये समझना चाहिए कि नाम में जितनी सामर्थ्य है उतनी किसी जीव में पाप करने की सामर्थ्य नहीं है नाम की जितनी महिमा का गायन किया गया वह तो बहुत थोड़ी है नाम की महिमा तो कहीं अधिक ज्यादा है यही मन में विचार करना चाहिए तो तीन नामापराध ऐसे हैं जो कि प्राय हो जाते हैं और सबके मन में आता है अजय नाम की इतनी महिमा उसके आगे कुछ नहीं है शास्त्र नाम तस्तुल राम नाम बराबर शास्त्र नाम का जो फल वो एक राम नाम में है अब ये इतनी बड़ा इतना बड़ा छोड़ा कर कैसे कह रहे हो पंत ये ऐसा विचार करना ही अर्थवाद होगा और ऐसा विचार नहीं करना चाहिए वास्तव में ऐसा ही कहीं शास्त्र में कहा गया है तो शक्ति ही है यह विचार करना चाहिए दूसरी भगवान नाम को कहीं कोई पुण्य क्रिया का की समानता मान लेना कि जैसे दान कर रहे हैं जैसे जीव दया कर रहे हैं जैसे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं ऐसे नाम भी एक पुण्य क्रिया है हाय हाय गलत नाम को तो प्रेम को प्रदान करने वाली हैं नाम साक्षात भगवत गुरु हैं नाम को तो केवल किसी दान यज्ञ दया तीर्थ यात्रा कोई तान्य वृत उनकी समानता मान लेना ऐसा नहीं है नाम सबके प्रधान होकर के विराजमान है तो नाम में सामान्य क्रिया सामान्य पुण्य क्रिया उनकी समानता करना यह भी एक अपराध है इसको भी त्याग करना चाहिए फिर तीसरी बात नाम ग्रहण करते हुए भी नाम के बल पर अहमता और ममता का पोषण करना यह भी एक अपराध है पता है मैं पांच लाख तीन नाम तीन लाख नाम नृत्य करता हूं का पोषण नाम के बल पर नाम के बल पर ममता का पोषण भाई आपके यहाँ पर कीर्तन करने आएंगे तो सही परंतु तो ऐसा है हमारे साथ में पूरी संगीत की मंडली आती है और उन सबको आपको ढाई ढाई सौ रुपया देना पड़ेगा पांच पांच सौ रुपया देना पड़ेगा चार जने आएंगे इतना इतना देना पड़ेगा इतना हमको देना पड़ेगा मुखिया तो ये ममता का पोषण एक शब्द में नाम विक्र वो भी नामा अपराध तो ये पांच नामा अपराध हो गए दो प्रमुख नामा अपराध गुरु के अवज्ञा और नाम के बल पर पाप तीन मध्यम अपराध नाम में अर्थवाद की कल्पना नाम को किसी पुण्य क्रिया के समान तीर्थ स्नान दान व्रत इनके समान समझ लेना और नाम में अहमता और ममता नाम के बल पर इनको पुष्ट करना अब कुछ अन्य नाम अपराध हैं जिनसे भी बचना चाहिए पांच अन्य नाम अपराध दस नाम अपराध हैं पांच ही हो गए पांच अन्य हैं कि शिवजी की निंदा नाम करते जा रहे हैं संतों की निंदा करते जा रहे हैं उसमें तो यह बुराई है उसमें तो ये बुराई है उसमें तो ये बुराई है भाई निंदा काय को करें संत निंदा और वेदशास्त्र की निंदा वही वेद्रास्त्र जो है उनकी निंदा अब यदि इन तीनों की निंदा बनी है और निंदा तो गुरु की है, ही है पहले चार की निंदा बन गई तो जहां निंदा की है वहां पर चरणों में प्रार्थना कर लो तब तो अपराध निवृत्त हो जाएगा गुरु जी के चरण पकड़ लो जिनकी निंदा की है उनके चरणों को पकड़ लो इसमें भी कई बात शास्त्रों में बताई गई संतगण अपराध क्षमा कराने के लिए भी कह रहे हैं कि अपराध बन गए हैं तो गुरुजी के चरण पकड़ लो अब कभी ऐसी स्थिति में आई कि गुरुजी कहना जा चरण पकड़ रहा है पहले तो हमको गाली दे रहा था कल तक और आप हाथ जोड़ है मन गुरुजी ये कहे तब भी गुरुजी के चरणों में झुके रहना चाहिए गुरु डांट रहे हैं फटकार रहे हैं तब भी संत गुरु श्री शिव शास्त्र इनके चरणों में जहां अपराध बने हैं ये चारों अपराध के जो स्थान हैं, गुरु की निंदा संत की निंदा शास्त्र की निंदा और शिव की निंदा शिव के माध्यम से अन्य देवताओं की भी निंदा शिव जो वो अन्य देवताओं के भी कहीं उपलक्षण है तो जहां निंदा बनी है आप भगवत वैभव को धारण करने वाले हैं आपको हम प्रणाम कर लें उनकी निंदा करें यदि गुरु जी नहीं माने तब भी उनके पास में निरंतर निरंतर अपने अभिमान का त्याग करते हुए श्री गुरु को मनाने का प्रयास किया जाए अब इतने पे पर गुरु नहीं मान रहे और गुरु जी ने मानो ये कह दिया हो कि जा मेरी देहरी के ऊपर पैर रखने की जरूरत नहीं है यहां कभी आना मत तो उस समय श्री गुरु जी के पास में पत्र लिख, लिख करके भेजे ने कहा नामा के। किसी के माध्यम से अपनी खबर करवाता रहे जैसे अनेक अनेक बार सब लोगों के माध्यम से महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा करें कृपा करें ऐसी प्रार्थना करते रहे वो प्रसंग हम सुनाई आप यदि कोई ऐसा अपराध बन गया है तो ऐसी स्थिति में उस अपराध के बदले शरीर में कहीं रोग हो गया तो उस रोग को प्राश्चित की तरह से हंसे-हंसे स्वीकार कर ठीक है हमने अपराध किया अपराध के कारण ये रोग हमको मिल रहा है जल्दी से वो प्राश्चित नृत्य हो जाएगा इतने बदली यदि गुरु नहीं मान रहे हैं कोई बहुत बड़ा अपराध बना है तो एक स्थिति यह हो सकती है कि फिर इस जन्म में नहीं कहीं अगले जन्म में जाकर के श्री गुरु गुरु जी की कृपा प्राप्त अगले जन्म में किन्हीं संत की कृपा के द्वारा उस अपराध की या उन्हीं गुरुदेव की कृपा के माध्यम से किन्हीं अपराध की उस समय निवृत्ति हो जाए किसी प्रकार अंतर से उनके अपराध की निवृत्ति हो जाए ऐसा भी संबंध परंतु साधक को निरंतर निरंतर विनम्रता धारण करते हुए विराजमान होना चाहिए यदि कोई भी वश नहीं है तो उसका फिर एक विकल्प यह है ये ऑप्शन दे रहे हैं। इसको उसका एक विकल्प है ये अपराध बन गए हैं कि श्री नाम भगवान से ही प्रार्थना करें, हर स्थिति में सभी परिस्थितियों में श्री गुरुदेव के पास में प्रार्थना कर रहे हैं नाम से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव मुझसे नाराज हैं उनकी कृपा मुझे मिल जाए मेरा अपराध दूर हो जाए मुझे जो रोग मिला है ठीक है दंड मिल रहा है मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं परंतु मैं चाहता हूं गुरुदेव की कृपा मिल जाए कृपा जरूर मिल जाए ऐसा ना हो गुरुजी ने मुझे इतना त्याग कर दिया है कि मेरा मुंह देख ये कह रहे हैं मुझे मुंह मत दिखाना ऐसी स्थिति में यह श्री नाम भगवान आप गुरुजी का मन पलटो यह तीसरा विकल्प हुआ यदि इस जन्म में कृपा नहीं मिली अपराध निवृत्ति नहीं हुआ तो अगले जन्म में हो तब भी श्री नाम भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे अपराध की निवृत्ति हो जाए और नाम भगवान से के ऊपर कृपा करने पर फिर अपराध की निवृत्ति हो जाएगी तो ये शिवनिंदा संत निंदा अशुद्धालु को उपदेश दे करके जबरदस्ती अपनी महिमा को स्थापित करना यह भी एक नाम अपराध है और एक अपने लिए भी मैंने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए पांचवा अपराध है महत्व तो सुनकर के भी नाम के ऊपर विश्वास न करना और तर्कबाजी नाम के ऊपर करते रहना इसलिए नाम को अचिंत्य समझना चाहिए और अचिंत या खल ये भावा। नतांस भाव नतांश तर्कूज जो अचिंत्य भाव हैं उनको तर्क के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए ये विधि है और विधि जो है उसमें ननो नच करने का हमको आदेश नहीं है अधिकार नहीं है जैसे शास्त्र ने एक आज्ञा परस्लीम न गच्छे कह दिया कह दिया बस अभी क्यों क्यों नहीं करें भाई ये तर्क नहीं कर सकते हम जो शास्त्र कह रहा है उसका ही हमको पालन करना पड़ेगा इसी प्रकार महत्व को सुनकर के चुपचाप उसको स्वीकार कर लो नाम में तर्कबाजी करना यह अभी उचित नहीं है तो ये दस नामापराध हैं, ये दस नाम अपराध हाथी के समान है जो उस क्यारी को कुचल देंगे उस पेड़ को कुचल देंगे भक्ति लता की, की का जो नया पौधा हुआ है उसको कुचल देंगे अब साधक का ये कर्तव्य है कि अन्य जितने भी नामा अपराध हैं जैसे महत्पराध यहां पर आ गया इसी प्रकार सेवा अपराध उन सेवा सेवापराध की नृति तो जल्दी हो जाती है सेवा अपराध की निवृत्ति करने का तो उपाय यही है कि भाई मंदिर से आए सेवा पूजी पूरी हो गई मंदिर के बाहर आकर के दंडवत कर ली के प्रभु हमें तो सेवा वेवा करनी आती नहीं है अपराध क्षमा करना तो दंडवत करने से सेवापराध की निवृत्ति हो जाती है अब सेवा करने के लिए बैठेंगे तो कभी तो अपराध बनेंगे हो सकता है कि कभी शादी का हाथ अनप्रसादी में लग जाए कभी हाथ से ठाकुर जी को छू ले दोनों हाथ से छूने की अपेक्षा कभी एक हाथ से भी दंडवत हो जाए अब ये सारे जो अपराध हैं शास्त्रों में जो बत्तीस तैतीस अपराध बताए गए उन अपराधों की निवृत्ति यही है सेवा अपराधों की निवृत्ति यही है कि हाथ जोड़ जाए शास्त्र कह रहे हैं कि सेवा में रेशमी और ऊनी वस्त्र इनके अतिरिक्त नीले और लाल रंग के वस्त्र नहीं पहने जाए परंतु कभी सूती वस्त्र महिलाओं की बात अलग है वृद्ध तो रंग के वस्त्र पहनती हैं। परंतु तो कहीं दूसरी जगह भी यह सेवा कर रहे हैं तो नीले काले इन वस्त्रों को सेवा में नहीं ऊनी के लिए नीला वस्त्र निषिध्ध नहीं है रेशमी वस्त्र हो तो लाल नीला हरा ये जो वस्त्र हैं ये रंग निषि नहीं है नहीं तो सफेद रंग से ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए परंतु तो यदि सन्यासी है तो वो तो वेश धारण करेगा ही रक्त वेश रक्त वस्त्र जो है उसको पहन करके ही वो सेवा करेगा तो ऐसे जो सेवा अपराध हैं उन सब सेवा अपराधों की निवृत्ति जिनको आदेश है उनकी तो बात अलग है तो किसी दूसरे ने, ने कर लिए तो उन सेवा अपराधों की निवृत्ति केवल प्रणाम करने मात्र से ही सारे सेवा अपराधों की निवृत्ति हो जाएगी बड़ी प्रैक्टिकल बात चल रही है थोड़ा प्रसंग में तो केवल इतना सही कह दिया पर तो उसके विस्तार में ये सब कहा तक विस्तार में जाए इसलिए अब वो जो भक्ति अपराध उत्पन्न हुई वो अपराध एक सौ उनतालीस न 19 में परिचय के एक तो ताते माली यत्न करी करे आवरण अपराध ये छे ना हो उद्गम वो माली जो है उस भक्ति लता का आवरण करता है उसके चारों कांटे भी लगाता है डू एंड डोंट इन सबों को भी वो ऐसा करो ऐसा मत करो विधियों निषेध इनकी भी वह स्थापना करते हुए नियमों के अनुसार उस भक्ति लता की रक्षा करता है जिससे अपराध रूपी हाथी उसको ताल न दे पद्म पुराण में अनूपण किया गया कि जाते नामा पर आधेपी प्रमादेन कथन सदा संचिते नामो तदेव शरणम भवित नाम करने पर नाम में यदि अपराध हो जाए तो नाम भगवान की ही शरण जीव को ग्रहण करनी चाहिए नाम का ही स्मरण करना चाहिए नामापराध युक्ता नाम नामानी एव हरम तरह यदि नामापराध हुए हैं तो नाम ही उन पापों को दूर करेंगे अविश्रांत प्रयुक्तानी नाम का निरंतर निरंतर आश्रय ग्रहण करते हुए साधक रहे पानी एवं अर्थ करानी चौबे अर्थ करने वाले होंगे इस प्रकार खरपत बार को हटाए मन भोग मोक्ष की इच्छा को हटाए अपराध को हटाए माने नामापराध सेवापराध इनको भी हटाए नाम अपराध सेवा अपराध और वैष्णव अपराध ये सारे अपराध अंत में जाकर के नामापराधी बन जाते मूल रूप में कहलाएगा नामापराध तो नामापराध की निवृत्ति करे और तीसरी बात है खरपत बाहर आ जाए उसको भी जो अमरबेल आ रही है उस अमरबेल से भी भक्त लता की रक्षा करे अमरबेल क्या है बोलो लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये भी आ जाएगी भजन करेंगे तो लाभ भी होने लगेगा पूजा भी होने लगेगा प्रतिष्ठा भी आने लगेगी परंतु लाभ पूजा प्रतिष्ठा इनसे कहीं बच बचकर के रहे और साधक को ये चाहिए कि वह ये विचार करे कि यह मेरा पूजन नहीं हो रहा है या तो गुण तत्व का पूजन हो रहा है यह तो वैष्णव तत्व का पूजन कर रहे हैं मुझमें क्या सामर्थ्य है मुझमें कोई योग्यता है क्या ये तो यदि गुरु के रूप में मुझे स्थापित कर दिया गया है तो उस पद की पूजा है श्री कृष्ण की पूजा है बहु की परंपरा जो है उसकी पूजा है और लाल पूजा प्रतिष्ठा इनमें नहीं साधक इनसे बचे आगे कोई बात कह रहे हैं 140 सौ चालीस में के किंत यदि लतार अंगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति बांछायत यार लेखा यदि लता में उपशाखा निकले उपशाखा तात्पर्य है कि जो खरपत बार आ गई है पेड़ के साथ में नीचे घास भी जो हो गई है भुक्ति मुक्ति की भांछा असंख्य प्रकार की है उनका वो त्याग करे और इसी तरह से जो ऊपर अमरबेल आ रही है उस अमर बेल का भी को भी काट दे अमर अमरबेल क्या है निषिद्ध आचार कुटनाटी जीव हिंसन निषिद्ध आचार करना कुटनाटी माने कपट करना जीव की हिंसा करना और लाभ प्रतिष्ठा दे जन्म की शाखा धन लाभ प्रतिष्ठा ये लाभ प्रतिष्ठा अमरबेन है डूरस इन डूर को भी कहीं हटाए सेक जल पाया उपशाखा बढ़ जाए कभी कभी ऐसा है कि सींचने पर खाद लगाने पर जो उपशाखाएं हैं अमरबेल, वो अमरबेल तो बढ़ती हैं और मूल जो पेड़ है वह दबता हुआ चला जाता है शब्द हया मूल शाखा बढ़ते न पाए उसमें सावधान रहे कि कहीं लोग महाराज जी महाराज जी करके बोल रहे हैं तो कहीं अनुमान मन में नहीं आ जाना चाहिए तुम कहीं स्टैंड नहीं करते हो ये सना अपने मन में व्यक्ति को धारण करना चाहिए कि देखो हमारे अनुगत इतने लोग हैं सब लोग हमको ये आप तो बहुत सीनियर डिवोटी हैं सीनियर हैं डोटी है, डिवोटी, है, डिवोटी, डिवोटी करके हमको बड़े बड़े बड़े भक्त हैं हम तो आपके तो ये हमारे आदेश को पालन करने के लिए बहुत से हमारे साथ में है ऐसा विचार करके कभी भी व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए मूल शाखा बढ़नी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि उपशाखा के कारण अमरवेल के कारण डूडर्स के कारण वो जो मूल वृक्ष है वही दब जाए पृथ्वी में उपशाखा करिए छेदन सबसे पहले तो उपशाखा जो ऊपर आई है अमरवेल उसका भी और जो नीचे क्यारी में जो उगे आई है उनका भी छेदन करो भुक्ति मुक्ति की प्रहार रूपी घास को उखाड़ करके फेंको और लाभ पूजा प्रतिष्ठा रूपी जो उपाखा आई है उनको भी काट करके फेंको प्रेम पकी पड़े माली आस्वादय तब जाकर के उसमें प्रेम रूपी पेड़ की प्राप्ति फल की प्राप्ति होगी तब साधक को प्रेम रूपी जो फल है उसकी प्राप्ति होगी और जो प्रेमा भक्ति है वो प्रेमा भक्ति उस साधक के हृदय में तब उत्पन्न होगी लता आलमालिक अब वो लता है वो लता उसके पेड़ उसके फल भी अपने आप आते जाएंगे अर्थात भजन करने में साधक को तब सुख की आनंद की प्राप्ति होने लगेगी अब उसे माला करने में केवल संख्या पूरी पूर्ति करना बाकी है अभी 10 मिनट के 10 मिनट में हो जाएगी मेरी संख्या 5 मिनट में पूरी हो जाएगी ऐसे उसको जल्दबाजी नहीं रहेगी बल्कि भजन करने में उसको आनंद आने लगेगा तो जब प्रेम रूप फल का आस्वादन को करेगा एक तो परम फल परम पुरुषार्थ यही परम पुरुषार्थ है परम फल है यार आगे तृणतुल्य चार पुरुषार्थ जब प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो प्रेम की प्राप्ति होने पर उस साधक को चारों पुरुषार्थ वे तिनके के समान तुच्छ हो जाएंगे यार आगे तृण तुल्य चार पुरुषार्थ उसके आगे चारों पुरुषार्थ तिनके के समान तुच्छ हो जाएंगे इसलिए आगे ललित माधन में कह रहे हैं ृद्धाम सिद्धि विजयिता सत्य धर्म साम ब्रह्म गुरुरप चमत्म मधुर्दीना गंधोप्यंत करण सरिणी पंथता प्रयाति जब प्रेम की गंध भी हृदय में नहीं आई है अब तक व्यक्ति दूसरी जगह दौड़ेगा, परंतु प्रेम की गंध जब आएगी तो उसको परम परम सुख की प्राप्ति होने लगेगी और दूसरी वस्तुएं तब उसे आकर्षित नहीं करेंगी रुद्धाम सिद्धि जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया उसे रिद्धि नहीं चाहिए रुद्धि का मतलब है अहिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम मावशायित्व तो ये जो सिद्धि हैं नित्य सिद्धि उनको भी वो नहीं चाहेगा वृद्धाम तो वो वृद्धां माने जो वैभव है उनको नहीं चाहेगा सिद्धिम सिद्धिम का तात्पर्य है मोक्ष ब्रम्ह में जाकर के एक हो जाना व्रज विजयताम के समूह को जीत लेना सबको मैं जीत लूं संपूर्ण सृष्टि के ऊपर मैं शासक बनकर के बैठ जाऊं सत्य धर्म धर्मता माने मैं सत्य का पालन करूं इत्यादि जो आग्रह हैं वे भी सब छूट जाएंगे और समाधि समाधि के सुख भी छूट जाएंगे ब्रह्मानंदो गुरी ब्रह्मानंद वो भी चमत्कारेश पावत वो वो भी छूट जाएगा ये सब वस्तुएं तभी तक आकर्षित करने वाली होंगी यावत प्रेम नाम मधुरूप बशीकार सिद्ध औषधि नाम जब तक प्रेम जो कि एक ऐसी सिद्ध औषधि है जो गोविंद को भी बशीभूत कर ले ऐसी गोविंद को बशीभूत करने वाली प्रेम रूपी इस औषधि की सुगंध करण जब तक यह प्रेम की गंध उसके में नहीं है तब तक दूसरी जगह भटक रहा है कि मुझे कहीं सत्यवागता प्राप्त हो जाए किसी मनोरथ की सिद्धि करने की कहीं मुझे प्राप्ति हो जाए कोई अमुख चीज भविष्यवाणी करने की क्षमता प्राप्त हो जाए तो ये सब चीजें तब बिल्कुल छूट जाएंगे शुद्ध भक्ति हित है प्रेमेर उत्पन्न शुद्धा भक्ति होने पर प्रेम उत्पन्न होता है आप उस शुद्धा भक्ति के लक्षण को वर्णन कर रहे हैं शुद्धा भक्ति कौन सी है अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूल्य कृष्णानुशीलन आनुकूल्य पूर्वक कृष्ण का अनुशीलन इसका नाम ही शुद्धा भक्ति है अन्य वांछा अन्य पूजा छाण ज्ञान कर अन्य अभिलाषा माने श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वांछा मन में न रहे अन्य अभिलाषा उनसे शून्य हो अन्य माने कृष्ण सेवा की अभिलाषा तो रहेगी तो अन्य अभिलाषताएं मुझे मोक्ष मिल जाए मैं ब्रह्मा बन जाऊं मुझे वैकुंठ में भी भोग मिल जाए हाय हाय भी मांग अनर्थ है कि वैकुंठ में सुख है हमको वहां के सुख मिलेंगे सुख के लिए वैकुंठ जाना यह भी कभी भी लक्ष्य नहीं भक्तगण जो वैकुंठ जाते हैं वो सेवा के लिए जाते हैं वैकुंठ में बाव है इसके लिए वे वैकुंठ नहीं जा रहे सेवा के नहीं बैकुंठ, निर्विघन भजन मिले निर्विघ्न सेवा मिले ये बैकुंठ है वहाँ पर सुख मिलेगा ये बैकुंठ नहीं है। तो अन्य बात बांछा नहीं अन्य पूजा अन्य पूजा का तात्पर्य है कोई दूसरे साधन की पूजा नहीं करनी है दूसरे साधन को आदर नहीं देना है हमें आदर देना है स्वरूप भूता भक्ति को नवदा भक्ति को श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास आत्म निवेदन ये है स्वरूप भूता भक्ति केवल इनको आदर देना है अन्य जो साधन है उनको आदर नहीं देना तो अन्य पूजा माने कर्म ज्ञान वृत्त योग तप इन सबों को आदर नहीं देना है छान ज्ञान कर्म कर्म ज्ञान इनको भी छोड़ करके साधक साधन करे आनुकूल्य कर्म का तात्पर्य है ज्ञान कर्माध्य नाव्रतम का तात्पर्य है कि ज्ञान समाप्त हो जाएगा सो बात नहीं है ज्ञान के कारण भक्ति कभी कम नहीं होती ये ज्ञान कर्म से अनावृत का तात्पर्य है अनावृतम का तात्पर्य है कि यह नहीं कि अब हमको ज्ञानी क्या करता है कि जब ब्रह्म साहु हो गया तो अब उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कर्मी को स्वर्ग मिल गया अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है यज्ञ छूट गया तो वहां फल की प्राप्ति होने पर साधन छूट गया परंतु तो यहां ज्ञान का फल है संसार की निवृत्ति एक भक्त को भी संसार की निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी तो उसका भक्ति छूटेगी नहीं यदि भक्ति छूट जाए तो हम कहेंगे ज्ञान से भक्ति आवृत हो गई यदि भक्ति का फल मिलने पर आनुष्णिक रूप में ज्ञान का जो फल मिला कृष्ण सेवा के साथ साथ ज्ञान का जो फल संसार की निवृत्ति मिली वो मिलने पर भक्ति को छोड़ दिया जाए तो इसका तात्पर्य हुआ ज्ञान से भक्ति आवृत हो गई कृष्ण सेवा रूपी जो कार्य किए जा रहे हैं कर्म किए जा रहे हैं यदि कृष्ण की प्राप्ति हो गई अब सेवा करने की क्या आवश्यकता जी अब तो हम वैकुंठ में बहुत बढ़िया हमको महल मिल गया होगा वहां पर बैठे हैं हम हां सेवा करने के लिए क्यों चाह गल हो गया कर्म से आवृत अब हमको नाम जपने की संख्या करने की आवश्यकता नहीं है यह हो गया कर्म से आवृत हो भक्ति कर्म से आवृत तो मोक्ष के मिलने पर फिर भक्ति को भक्ति को छोड़ देना या कर्म के फल भोग के मिलने पर भक्ति को छोड़ देना वहां पर भक्ति कर्म या ज्ञान से आवृत हो गई ऐसा नहीं होना चाहिए ज्ञान कर्माद्यनावृत अनुकूलन में कृष्ण अनुशीलम अनुकूल होकर के श्री कृष्ण की अनुशीलन कृष्ण का अनुशीलन निरंतर निरंतर किया जाए अनुकूलन का तात्पर्य है कृष्ण को सुख की वास्तव में प्राप्ति हो कृष्ण की रुचि मात्र ही नहीं कृष्ण को सुख की प्राप्ति हो यह विचार करते हुए कृष्ण का अनुशीलन कृष्ण को सुख देने के विचार से कृष्ण के हित के चिंतन के विचार से जहां कोई चेष्टा की जाए उसका नाम अनुशीलन है जैसे यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही हैं कृष्ण की रुचि है मैं नहीं बधूं परंतु बांधने में यशोदा मैया की मूल में प्रवृत्ति क्या है कि बालक को सुख मिले बालक का कल्याण हो अपने घर का ऐसे ही नुकसान करेगा आगे इसको ही ब्रिज का राज्य संभालना है हाय अभी से यदि बिगड़ जाएगा तो ब्रिज को कैसे संभाले तो कृष्ण के कल्याण की कामना से यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही क्या अपने धन को ऐसे नष्ट करता है क्या इसलिए यशोदा मैया कृष्ण के हित के लिए कृष्ण को बांध रही है कोई माखन के लिए दही के लिए माथ फोड़ देने के कारण यशोदा को नहीं यशोदा कृष्ण को नहीं रही। तो अनुकूल का मतलब है श्री कृष्ण का कल्याण हो यह अनुकूल का लक्ष्य हुआ कृष्णानुशीलन कृष्ण या कृष्ण के किसी परकर किसी अवतार उनका अनुशीलन करना या ये भक्ति हो करके विराजमान ऐ शुद्ध भक्ति यहां हई प्रेम है यही शुद्ध भक्ति है अर्थात ऐसी कायिक चेष्टा मानसिक चेष्टा और अंतकरण की चेष्टा अंतकरण की चेष्टा हो गई भाव कायिक और मानसिक चेष्टा हो गई कहीं शरीर की चेष्टाएं ये तीनों प्रकार की जो चेष्टाएं हैं तो मानसिक भी चेष्टा होती है नाटकों में कई बार ऐसे ड्रामेटिकल नोट्स आते हैं कि मनसा उपगम्यों, मनसा समालिंग्यों, मन से ही नायक नायक के पास में जाकर के उसका आलिंगन कर लेती आवाज चेष्टा नहीं है परंतु तो मन के द्वारा आलिंगन किया जा रहा है मन के द्वारा छुआ जा रहा है इसको कहेंगे मानसिक चेष्टा शरीर के द्वारा चल करके छुआ गया हो गई शारीरिक चेष्टा मन के द्वारा चल करके किसी को छुआ गया यह हो गई मानसिक चेष्टा और मन में क्रोध का या स्नेह का भाव आना यह हो गया भाव तो कायिक वाचक और मानसिक किसी भी चेष्टाओं को कर लेने पर उसको हम कहेंगे कृष्णानुशीलन अनुशीलन का तात्पर्य है चेष्टा चेष्टा तीन प्रकार की शरीर के द्वारा फिजिकली चेष्टा की जा रही है एक मन के द्वारा कोई चेष्टा की जा रही है दो और मन में कोई भाव आ रहा है अंतकरण के द्वारा कोई चेष्टा की जा रही है तीन इंद्रियां इंद्रिया है कर्मेंद्रीय और अंतकरण इन तीनों के द्वारा जो चेष्टाएं की जा रही हैं उनका नाम हो गया अनुशीलन तो भक्ति दो प्रकार की भाव रूप भक्ति और चेष्टारू भक्ति भाव रूप भक्ति में सारा रस आ जाएगा और चेष्टाएं भक्ति में सारी चेष्टाएं साधक की वे चेष्टाएं भी आ जाएंगी ऐसा जो है उसका नाम भक्ति है यही शुद्ध भक्ति यहाँ होते प्रेम है यही शुद्ध भक्ति है इससे ही प्रेम की प्राप्ति होती है पांच रात्र भागवते यही लक्षण कह भक्ति का लक्षण यही निरूपण किया गया है प्रेम दक्षिणा भक्ति की बात चल रही है के सर्वोपाधिमुक्तम तत्परत्वे निर्मलम ऋषिकेश हुषीके, सेवनम भक्ति जिसमें कोई दूसरी उपाधि नहीं हो तत्परत्वे निर्मलम परम निर्मल होकर के जो विराजमान है ऋषिकेरण हुषीके, ऋषिकेश सेवनम ऋषि माने इंद्री इंद्रिय के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करना उसका नाम ही उत्तमा भक्ति है नारद पांचरात्र की भक्ति की परमा परिभाषा दी देखिए भक्ति की परिभाषा नारद पांचरात्र में क्या है कि सर्वोपाद बिन्दोक्तम किसी दूसरी अभिलाषा को न रख करके तत्परत्व कृष्ण को सुख मिले ये विचार करते हुए ऋषि के माने इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश माने कृष्ण की सेवा उसका नाम भक्ति सेवन भक्ति भक्ति का मूल अर्थ है सेवा सेवा तीनों तरह से कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और अंतकरण के द्वारा तीनों प्रकार की से इसी बात को श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मदगुण श्रोत मात्र भाषय मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगाब सोम बोधाऊ जैसे मेरे गुणों को सुन करके मुझ में ही मन की गति लग जाए किसी श्रोता के मन की गति मुझ में ही एकमात्र लग जाए जैसे गंगा अम्बुसो अम्बुध जहां गड्ढा है वहां पर पानी अपने आप बहता है इसलिए मन अपने आप श्री कृष्ण चरण में जाए उसका नाम है प्रेमा भक्ति मन को जबरदस्ती कृष्ण में लगाया जाए उसका नाम है साधन भक्ति लगना है कृष्ण में परंतु जबरदस्ती लगाया जा रहा है लगाया जा रहा है इसका नाम है साधन भक्ति लग गया है इसका नाम है प्रेमा भक्ति इसलिए कई बार श्री बड़े बाबा श्री राधा दास जी महाराज नव जगन्नाथपुरी के वे एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि भक्ति की जाए यह मुख्य नहीं है भक्ति होने लगे ये मुक्ष भक्ति होनी चाहिए भक्ति करनी की जाए की जाए इसका मतलब अभी साधारण अवस्था में और भक्ति हो रही है इसका मतलब है प्रेमावस्था है तो मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगाम बुधौ जैसे गंगा समुद्र की ओर अपने आप दौड़ी हुई चली जाती है ऐसे मन अपने आप कृष्ण में लग जाए उसका नाम है प्रेमा भक्ति यदि की जा रही है तो उसका नाम है साधन भक्ति ऐसी जो भक्ति है निर्गुण भक्ति लक्षण भक्ति निर्गुण से उदाहरणतम निर्गु ये हमने भक्तियों का लक्षण तुम्हारे सामने कहा यह भक्ति ऐसी है कि आई अव्यवहिता जिसको श्रीमद् भागवत में अहितुकी उसको रूप गोस्वामी जी ने कह दिया अन्य शून्य ऐसे एक ही है जिसको श्रीमद् भागवत में अव्यवहिता माने ढाकने वाली नहीं है उसको ये कह दिया ज्ञान कर्मादि अनाव्रतम बिल्कुल इसी का अनुवाद है श्रीमद् भागवत की इन पंक्तियों का ही परिभाषा श्रीमद भागवत से नहीं है रूप गोस्वामी उस भक्ति को सालों के साष्ट सामीप्य पे सारूपेय का तुम अप्य तो दीयनंद गृणी बिना मत जना पांच प्रकार की मुक्ति है सालों के का तात्पर्य है कि भगवान के समान लोक की प्राप्ति हो जाए उससे भी भर के क्या हुआ साष्टी भगवान के लोक में भगवान जैसा ही वैभव भी मिल जाए साष्टी माने वैभव संपत्ति फिर साष्ट्री से भी बढ़ करके सालोक्य सारूप्य यदि सामीप्य मिल जाए समीप भी रहने का अवसर मिल जाए समीप भी अपेक्षा सारूप्य मिल जाए चौथी जो वस्तु है वो सारूप्य भगवान अपने शरीर का चतुर्वी रूप भी दे दे तब भी और पांचवी भक्ति है एक ब्रह्म में जाकर के एक हो जाना चार भक्ति तो भक्तगण कभी ग्रहण कर लेंगे पांचवी भक्ति कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि एक हो जाने पर सेवा नहीं बनेगी पंथ सेवा के लिए यदि भगवान का लोक मिल जाए भगवान की संपत्ति मिल जाए भगवान का निकटता मिल जाए और भगवान जैसा रूप मिल जाए सेवा के लिए मिल जाए तब तो ग्रहण कर लेंगे और सेवा के लिए नहीं मिलता है केवल एक एकत्व मिलता है और सेवा नहीं मिलती है तो इन पांचों प्रकार की मुक्ति को नहीं लेंगे चार प्रकार की मुक्ति कदाचित ले लेंगे परंतु पांचवी मुक्ति में तो क्योंकि सेवा की संभावना नहीं है इसलिए कभी ली ही नहीं क्या इस प्रकार बिना सेवनम जना साधजन बिना सेवा के अन्य कोई वस्तु तो ग्रहण नहीं करते हैं ऐसे श्रीमंद महाप्रभु ने जीव के हृदय में भक्ति का बीज बोया गया और साधन करने पर वह भक्ति जब भाव दशा को प्राप्त हो जाएगी तब ये समझना चाहिए कि अब हमारे हृदय में स्थाई भाव रूप भक्ति आ गई वो स्थाई भाव जब भक्ति है वो सोई हुई पड़ी हुई है जब जब भक्ति आएगी की जय बोला वृंदावन दिहारी लाल की जय अब आगे भक्ति की जो प्रक्रिया है वो आगे प्रक्रिया ये प्रेम तक की प्राप्ति का निरूपण कर दिया ये प्रेम तक की प्राप्ति का निरूपण किया अब प्रेम के आगे की जो सात अवस्थाएं हैं उनका आगे वर्णन करेंगे स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इनका इन स्थाई भावों का श्रीमंद महाप्रभु आगे वर्णन करेंगे बोलो बृंदावन बिहारी लाल की जय